शांति, शांति, ओ वाते वा प्रभ वस्तुनौलोका सर्वास्तु केचनासंत ओम शांति शांति शांति ही हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ सूक्त की चर्चा कर रहे हैं इस सूक्त का नाम वाघम्भृणी सूक्त है इसका वाघम्भृरणी नाम इसके ऋषि मंत्रों का भी वाघाम्भृणी है और इसका देवता भी वाघाम्भृणी है मंत्र वातु आरभ माणा भुवना विश्व वो कहता है कि ये जो संसार है इसमें परमेश्वर के सामर्थ्य का हमें कैसे पता लगता है वात यु आरभ माणा विश्व तो ये समस्त जो संसार है विश्वानि भुवनानी आरभमाणा तो परमेश्वर के द्वारा ये समस्त संसार का आरंभ कैसे किया गया तो क्या बहुत समय लगा थोड़ा थोड़ा हुआ कहता नहीं वात हमारे यहाँ संस्कृत में वातः वायु के लिए है वाति गच्छती वायु जो जिसमें गति है और उसको हम सबसे तीव्रता से अनुभव कर सकते हैं जाते हुए और किसी चीज को हम नहीं देखते क्योंकि वो जब जाती है तो हमसे टकराती हुई जाती है तो पता लगता है कि बहुत तेज से जा रही है तो पता लगता है कि संसार का जो निर्माण हुआ हमारे निर्माण तो थोड़े थोड़े होते हैं हम बहुत तेजी से भी करते हैं मशीनों से करते हैं और भी अधिक कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के जो नियम है उनमें कितनी तीव्रता हो सकती है इसकी कल्पना हम देखते हैं कभी जब तूफान आता है कब तेज आंधी चलती है जब कोई भूकंप आता है तब हमें लगता है कि कितनी तीव्र गति है तो इस तीव्रता को बताने के लिए इस मंत्र में कहा गया वात इव आरभ भुवनानि भुवनानी विश्वाश भुवनानि समस्त भुवन कहते हैं लोगों को विश्व समस्त समस्त लोगों को आरभ माना आरंभ करते हुए कैसा अनुभव करते हैं वातु जैसे कि वायु बहती है और तीव्रता से इधर से उधर चली जाती है पलक झपकते ही बन जाता है या पलक झपकते ही हम नष्ट होते हुए देखते हैं हमें पता ही नहीं चलता बिजली कब चमकी और कब चली गई तो एक पलक जैसे झपकता है है है है और उस बीच में में में सब काम काम हो जाता है। उसकी इतनी है। तो इसलिए इस मंत्र में कितनी इस मंत्र परमेश्वर कितनी से प्रकृति प्रकृति को काम में लाता है या के रचना में किसने तीव्रता से नियमों को काम में लाता है उसका एक दिग्दर्शन है प्र वात इव आरभ माणा तो वो समस्त संसार में तीव्र गति से काम करता है इसके लिए मुंडक उपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात कही है कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम उपासना करते हुए इन सब बातों को वर्णन करने से क्या अभिप्राय है जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जानते हैं जानना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के काम गुण उसके स्वभाव की याद आती है और जितनी भी बार उस व्यक्ति से हम मिलेंगे उतनी बार उसी की याद आएगी और जिस व्यक्ति को हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार उसी नाम से तो पुकारेंगे उसी बात को तो कहेंगे उसी विशेषताओं को तो जानेंगे तो इसलिए जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो परमेश्वर के उन्हीं नामों को तो हम बार बार लेंगे यदि हम एक बार नाम लेते हैं तो हम उससे एक बार का काम लेते हैं जब हम किसी को एक बार पुकारते हैं तो हम उससे एक बार काम लेते हैं यदि हम उससे दोबारा मिलें या उससे हम दोबारा कभी काम लें तो क्या हमको दोबारा नहीं बोलाना पड़ेगा क्या दोबारा नहीं पुकारना पड़ेगा तो वैसे ही बार बार जब ऐसा लगता है जी एक ही बात के लिए परमेश्वर को बार बार आप क्यों कह रहे हैं बार बार आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं क्योंकि आपकी आवश्यकता आप उससे अलग थे अब भूल गए थे आप भूल गए थे इसलिए आपको दोबारा याद करना पड़ रहा है यदि आप उसके पास ही होते तो आपको दोबारा कहने की आवश्यकता ही नहीं थी जब आप किसी के पास एक बार जा चुके हैं या एक बार उसके पास रह रहे हैं तो वो आपको हर बार थोड़ा पूछेगा जी आपका क्या नाम है लेकिन आप एक बार दरवाजे पर गए हैं और वो आपके सामने नहीं है तो पूछेगा आप कौन हैं और आप कौन हैं ये पूछेगा तो आपको बताना होगा कि आप कौन हैं लेकिन एक बार उसने जब आपको घर के अंदर ले लिया तब उसको आपको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती इसी तरह से जब ईश्वर को हम बार बार याद करते हैं तो बार बार तब याद करते हैं जब हम उससे दूर होते हैं और उसको पास चाहते हैं तो इसके लिए जब कभी हम देखेंगे किसी भक्त की बात को बार बार दोहराते हुए तो वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर दोहराता है वो कातर कारुण पूर्ण स्वर में बोलता है वो बोलता है क्यों उसको पुकारता है आप इसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बालक है वो माँ को कब तक पुकारता रहेगा और क्या पुकारेगा हर बार माँ ही तो पुकारेगा इसके अतिरिक्त वो क्या पुकार सकता है माँ के बाद वो ये तो नहीं कहेगा कि तुम मेरी मौसी हो आ जाओ वो माँ है और उसको माँ ही को बुलाना है और वो जितनी बार पुकारेगा उसी शब्द से पुकारेगा और तब तक पुकारता रहेगा जब तक उसे उसे प्राप्त न हो जाए या उसका कोई अभिप्राय सिद्ध न हो जाए तो वैसे ही हम जब कभी देखते हैं मंत्रों में एक विषय को बार बार कहते हुए सुनते हुए पढ़ते हुए तो उसका मूल अभिप्राय ये होता है कि जब तक हम उसको प्राप्त न कर लें, तब तक जब तक उसके सारे गुणों को हम जान न ले एक गुण के जानने के लिए एक बात कही तो फिर दोबारा दूसरे गुण को जानना है तो उसी के तो जानेंगे तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है इसके लिए मुंडक उपनिषद ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है दिव्यो दिव्यो यमूर्त पुरुष यजह अप्राणो यमना शुभ्र यत पर वो जो पुरुष है वो अपने आप में कैसा है दिव्य है अमूर्त है और अज है दिव्यो यमूर्त यजह जो अप्राणो यमना शुभ्र अब इतने विशेषण यदि आप किसी के देखेंगे तो आपको तो ये सोचने की बात पड़ेगी कि ये इतने विशेषणों से युक्त जो व्यक्ति है पदार्थ है परमात्मा है उसके काम करने का अंतर और प्रकार कैसा होगा वो दिव्य है अमूर्त है वो पुरुष है बाह्य अभ्यंतर दोनों जगह है और अजह वो न जाएती थी अजह वो अजह है असत कभी उत्पन्न नहीं हुआ और यहाँ एक बात और रोचक वो रोचक है कि आपने यहा आज जो शब्द है ये बड़ा विचित्र है ये कभी परमेश्वर के लिए आता है कभी जीवात्मा के लिए आता है और कभी परमात्मा के लिए आता है जब कैसे आता है तो इसके लिए श्वेता शत उपनिषद की पंक्ति है वो कहता है जो अजौ और अजा अजौ को दो द्विवचन में प्रयोग करता है और वो द्विवचन में क्यों प्रयोग करता है कि वहाँ आज दो हैं अर्थात दो सत्ताएं ऐसी हैं जो उत्पन्न नहीं होती हैं जिनको कोई उत्पन्न नहीं करता है जो शाश्वत हैं लेकिन सत्ता तो तीसरी भी उत्पन्न नहीं होती है इसलिए त्रैतवाद में जो तीनों सत्ताएं हैं, हैं चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो जीवात्मा हो इनको तीनों को किसी ने कभी पैदा नहीं किया है इनका कभी प्रारंभ नहीं है इसलिए इनका कभी अंतर भी नहीं है तो इसलिए इनका जो विशेषण आया है वो है आजा क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग है वो उत्पन्न करने वाली है तो उत्पन्न करने वाली होने से प्रकृति आजा कहलाती है वैसे तो प्रकृति पैदा होती है दिखाई देती है कि एक वस्तु बन रही है फिर दूसरी बन रही है तीसरी बन रही है लेकिन ये वस्तु से वस्तु में बनते हुए दिखा रहे लेकिन ये कार्य रूप है ये मूल कारण नहीं है इसलिए हमारे यहाँ एक और रोचक सिद्धांत है कि जो चीजें अनादि हैं, उनमें दो चीजें स्वरूप से अनादि हैं और प्रकृति को स्वरूप से अनादि नहीं माना प्रकृति को प्रवाह से अनादि माना अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई प्रारंभ न हो और जिसका कोई प्रारंभ न हो शांत भी नहीं हो सकता क्योंकि अंत और प्रारंभ ऐसी सीमाएं हैं एक के होने पर दूसरे का होना अनिवार्य है तो इसलिए जिसको जिसका प्रारंभ नहीं है हम उसे अनादि कहते हैं न आदि अनादि अर्थात जो कभी शुरू नहीं हुआ तो जब अनादि है तो जीव भी अनादि है ईश्वर भी अनादि है प्रकृति भी अनादि है फिर अंतर क्या हुआ यदि अंतर नहीं हो तो निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि निर्माण परिवर्तन का दूसरा नाम है और परिवर्तन हुए बिना कोई दूसरी चीज बन नहीं सकती एक वस्तु जैसी की तैसी रखी है गेहूं गेहूं के रूप में रखे हैं तो उसकी रोटी कैसे बनेगी जब तक वो आटे में नहीं बदलेगा आटा रोटी में नहीं बदलेगा तब तक परिवर्तन के बिना उसका रचना संभव नहीं है इसलिए तीनों यदि अनादि हैं, तो क्या तीनों एक तरह से अनादि हैं? कहते नहीं दो चीजें तो प्रवाह से अनादि हैं, तो एक चीज प्रवाह से अनादि है और दो चीज स्वरूप से अनादि हैं। अर्थात प्रकृति भी उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन प्रकृति बनती और बिगड़ती रहती है लेकिन ये अनादि कैसे है आज बनी कल बिगड़ गई फिर बिगड़ गई फिर बन गई फिर बिगड़ गई फिर बन गई लेकिन इसके बनने और बिगड़ने का क्रम जो है वो कभी समाप्त नहीं होता और ये कब से चल रहा है इसका पता ही नहीं है इसका कोई आदि नहीं बता सकता इसलिए ये अनादि तो है लेकिन अनादि कैसे है प्रवाह से है प्रवाह से होने से असर एक के बाद दूसरा जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन, दिन के बाद रात ये कब से चल रहा है पता नहीं चल रहा है अनंत काल से चलता है अनादिकाल से चल रहा है अनंत काल तक चलता रहता है तो इसलिए प्रकृति तो अजब है लेकिन उसका स्वरूप अनादि है कैसा है प्रवाह से है और इसके साथ साथ दो जो और पदार्थ हैं जिनको हम एक को जीव कहते हैं और दूसरे को ईश्वर कहते हैं इनमें भी क्या ऐसा ही होता है कि संसार बनता है तो ये कुछ बदल जाते होंगे ह जैसे मनुष्य ने जन्म लिया मनुष्य का शरीर बना हनुष्य बड़ा हुआ और मनुष्य मर गया तो क्या ये इसका परिवर्तन है क्या इसको भी प्रकृति की तरह प्रवाह से अनादि माना जाए कैसा नहीं ऐसा नहीं है ये तो स्वरूप से अनादि है अर्थात जिसका जैसा रूप है वैसा ही सदा था है और रहेगा तो परमेश्वर जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा और जीवात्मा भी जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा तो इसलिए जीवात्मा भी स्वरूप से अनादि है और परमात्मा भी स्वरूप से अनादि है और प्रकृति प्रवाह से अनादि और ये तीनों चीजें जब तक ना हो तब तक कोई रचना संभव नहीं है क्योंकि एक रचनाकार है और एक रचा जाने वाला है अब यदि दो ही हो तीसरे की उपस्थिति ना हो तो ऐसी कल्पना करके हम देख सकते हैं क्योंकि एक बनाने वाला हो एक बनने वाला हो बनाने वाले ने बना दिया क्या उसने अपने लिए बनाया यदि अपने लिए बनाया तब उपभोक्ता हो जाएगा ना लेकिन यदि वो अपने लिए नहीं बना रहा है और उसे अपनी कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर उसने क्यों बनाया तो वही स्थिति यहाँ आती है यहाँ जब परमेश्वर संसार का निर्माण करता है तो निर्माण तो वो कर रहा है और निर्माण करने के लिए ये सब उसने किया तो एक चीज बन रही है उसको हमारे मुंडकोपनिषद में बड़े अच्छे ढंग से समझाया है मूर्धा दिव चक्षुषी चंद्र सूर्यो सूर्य दिश स्रोत्रे वाग्विवृता प्राणो वायु हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी हेष सर्वभूतांतरात्मा कहता है कि आप चाहो तो उसको बना हुआ भी देख सकते हो आप चाहो कि ये शरीर परमात्मा जैसे संसार बना है वो वो कैसा बना है तो वो कह दीजिए परमात्मा संसार ही उसका सारे का शरीर है ये सारा संसार परमात्मा के शरीर के रूप में ही है क्योंकि इसमें इसमें वो बना रहा है इसको वो चला रहा है और इसमें वो व्याप्त भी हो रहा है और व्याप्त होकर चला रहा है इसलिए जैसे हमारे शरीर में और इस संसार में हमारी तीन परिस्थितियां बड़ी रोचक होती हैं अर्थात हम ईश्वर की स्थिति में देखते हैं हम संसार की स्थिति में देखते हैं और हम अपनी स्थिति में देखते हैं तो इन तीनों जगहों पर वही वही वही बात दिखाई देती है तब हम उसको एक से दूसरे के द्वारा समझते हैं तो ये कहता है कि जो संसार में जिसने इसको उत्पन्न किया है वो भी पुरुष है और जि जिसको उत्पन्न किया है उनमें से भी एक पुरुष है तो जिसको पुरुष को उत्पन्न किया है आप उसे जीव कहते हैं और जो उत्पन्न करने वाला है उसको ईश्वर कहते हैं और जिन साधनों से उत्पन्न किया है क्योंकि दोनों के पास अपना कुछ भी नहीं है जीवात्मा के पास जीवात्मा के अतिरिक्त कुछ होता तो उसका स्वरूप ही बिगड़ जाता वो स्वरूप उससे कैसे अनादि हो सकता था ईश्वर का भी सामर्थ्य है उसके साथ और कोई चीज नहीं है जुड़ी हुई तो जो चीज हमारे पास जुड़ी है वो हमसे अलग है जैसे जीवात्मा के पास ये शरीर ये शरीर और ये जीवात्मा अलग है तो ये दो होने से जुड़ने की बात बनती है तो वैसे ही परमेश्वर भी जुड़ा है किससे संसार से प्रकृति से तो प्रकृति से वो जुड़ा है तो प्रकृति है और संसार है तो परिवर्तन किस में होगा प्रकृति में होगा जीवात्मा के साथ होगा तो भी प्रकृति में होगा और परमात्मा के साथ होगा तो भी प्रकृति में होगा जीवात्मा के साथ परिवर्तन हुआ तो शरीर के रूप में हुआ वो बूढ़ा है वो जवान है वो स्त्री है वो पुरुष है वो गधा है वो घोड़ा है वो चीटी है वो पक्षी है ये सब परिवर्तन है और ये परिवर्तन किसके साथ है जीवात्मा के साथ है और जीवात्मा के साथ ये जो परिवर्तन है ये जीवात्मा में नहीं है ये जीवात्मा के साथ होने पर भी जीवात्मा से भिन्न है जीवात्मा से पृथक है तो ये जो निर्माण है ये किसने किया ये परमेश्वर ही कर सकता है जीवात्मा तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है और परमेश्वर ने जब संसार को बनाया तो संसार को भी वो संसार परमेश्वर से अलग है परमेश्वर से अपना नहीं हो सकता यदि परमेश्वर से बना होता तो परमेश्वर इसके साथ नष्ट भी हो जाता जैसे पिछली चर्चा में आपसे निवेदन किया था कि यदि ये माने कि अद्वैत है और ये संसार परमेश्वर से ही बना है तो परमेश्वर के बनने से तो उसका कुछ विकार होना चाहिए था और संसार के नष्ट होने पर नष्ट हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा है नहीं हम ये कहते हैं कि कुम्हार बना कुम्हार ने घड़ा बनाया लेकिन कुम्हार के नष्ट होने से न तो घड़ा नष्ट होता न घड़े के नष्ट होने से कुम्हार तो नष्ट होता यही स्थिति प्रकृति की है न तो परमेश्वर के होने से इसका कोई संबंध है बना दिया वो उससे अलग है बनने के बाद इसको नष्ट कर दिया तब भी अलग है तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो यहां पर एक मूल सिद्धांत काम करता है कि इस परमेश्वर ने संसार को बनाया और बनाने का उसका सामर्थ्य कितना है वो इस मंत्र में बताया गया है कि वात यु आरभमाणा भुवनानी विश्वा समस्त संसार की रचना में परमेश्वर का सामर्थ्य वायु के तुल्य वेगवान होता है ओ